महाभारत आदि पर्व एक सततमो शतमोध्याय पांडुका कुंती को समझाना और कुंती का पति के आज्ञा से पुत्रोत्पत्ति के लिए धर्म देवता का आवाहन करने के लिए उद्यत होना वाणुवाच एवतस्तया राजा तम देवी पुनरब्रवीत धर्म विधर्म संयुक्त वचनम उत्तम वैशं कहते हैं जन्मे जय के योग कहने पर धर्मज्ञ राजा पांडु ने देवी कुी से पुनः यह धर्मयुक्त बात कही पांडुवाच एवंपुरा कुता यथा तय कल्याणी सीदम पांडु बोले कुंती तुम्हारा कहना ठीक है पुरोकाल में राजा विश्वतास्व ने जैसा तुमने कहा है वैसा ही किया था कल्याणी वे देवताओं के समान तेजस्वी थे अथत्दम प्रभक्षा भी धर्म तत्व निबोध मे पुराणभिर्दृष्टम धर्मविधि महात्म भी अब मैं तुम्हें यह धर्म का तत्व बतलाता हूँ सुनो यह पुरातन पुरातनधर्म तर्म महात्मा ऋषियों ने प्रत्यक्ष किया है धर्मे जान सत पुराण पिचक्षते भर्ता भार् राजपुत्री धर्म वा धर्म में यद्रूयात्था वेद विदो विदु विशेषतुत्रगृद्ये हिन्जनना स्वय यथाव्यांगी पुत्रदर्शन लाल सह तथा रंगुितल पद्मत्रिभ शुभे प्रसाद मैं शिवस्भ्योदि मंडीगा सुखे शांजाते तपसाधिकाुणता उत्पाद हम हम इसी को धर्म कहते हम पत्नी से जो बात कहे वह धर्म के अनुकूल हो या प्रतिकूल उसे अवश्य पूर्ण करना चाहिए ऐसा वेदज्ञ पुरुषों का कथन है विशेषतः ऐसा पति जो पुत्र के अभिलाषा रखता हो और स्वयं संतानोत्पादन की शक्ति से रहित हो जो बात कहे वह अवश्य माननी चाहिए निर्दोष अंगों वाली शुभ लक्षणें मैं चूंकि पुत्र का मुँह देखने के लिए लालायित हूँ अतएव तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मस्तक के समीप यह अंजलि धारण करता हूँ जो लाल लाल अंगुलियों से युक्त तथा कमल दल के समान सुशोभित है सुंदर केशों वाली प्रिय तुम मेरे आदेश से तपस्या में बढ़े चढ़े हुए किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ करके गुणवान पुत्र उत्पन्न करो तुम्हारे प्रयत्न से मैं पुत्र वानों की गति प्राप्त करूं ऐसी मेरी अभिलाषा है वे वह कुंती पांडुम पर पुरंजय प्रतिवाच बर आरो भरतू प्रियेरता वे सम्पान जी कहते हैं जन्मेजय इस प्रकार कही जाने पर पति के प्रिय और हित में लगी रहने वाली सुंदरांगी कु शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महाराज पांडु से इस प्रकार बोली अधर्म सुमह स्त्रीनाम भरत सप्तम यसाद भरता, भरता प्रसाद्य प्रसाद चनुचेदम महाबाहो मम प्रीति करम वच भरत छत्री श्रोमणी स्त्रियों के लिए यह बड़े अधर्म की बात है कि पति ही उनसे प्रसन्न होने के लिए बार बार अनुरोध करे क्योंकि नारी का ही यह कर्तव्य है कि वह पति को प्रसन्न रखे महाबाहो आप मेरी यह बात सुनिए इससे आपको बड़ी प्रसन्नता होगी पितृवेम बाला नियुक्ता तिथि पूजन उग्रम पर्यटन त्र ब्राह्मण संसित व्रतम निगूढ़ निश्चय धर्मेयम तम दुर्वास संविद हो तमहम संसितात्मा सर्वत्न अं। बाल्यावस्था में जब मैं पिता के घर थी मुझे अतिथियों के सत्कार का काम सौंपा गया था वहाँ कठोर व्रत का पालन करने वाले एक उग्र स्वभाव के ब्राह्मण की जिनका धर्म के विषय में निश्चय दूसरों को अज्ञात है तथा उन्हें लोग दुर्वासा कहते हैं मैंने बड़ी सेवा शुश्रषा की अपने मन को संयम में रखने वाले उन महात्मा को मैंने सब प्रकार के यतनों द्वारा संतुष्ट किया समय भीचार संयुक्तम आचष्ट भगवान वरम मंत्रम तुम च में प्रादान अब्रभिचैमािधम तब भगवान दुर्वासा ने वरदान के रूप में मुझे प्रयोग विधि सहित एक मंत्र का उपदेश दिया और मुझसे इस प्रकार कहा यम यम देवम तमे तेन मंत्रे नाह अकामो वा सकामो वसम ते समुपेश तुम इस मंत्र से जिस जिस देवता का आवाहन करोगी व निष्काम हो या सकाम निश्चय ही तुम्हारे अधीन हो जाएगा तस्य प्रसादा ते रागी पुत्रो भविष्यति भविष्य हम तदाने पितृवेश भारत राजकुमारी उस देवता के प्रसाद से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा भारत इस प्रकार मेरे पिता के घर में उस ब्राह्मण ने उस समय मुझसे यह बात कही थी ब्राह्मणस्य से तस्य तलोय आगतः त्वया अनुज्ञाता मंत्रेण राजन प्रजाता उस ब्राह्मण की बात सत्य ही होगी उसके उपयोग का यह अवसर आ गया है महाराज आपके आज्ञा होने पर मैं उस मंत्र द्वारा किसी देवता का आवाहन कर सकती हूँ जिससे राजस्ते हम दोनों के लिए हितकर संतान प्राप्त हो याद्या महाराज आधद महायशा तया हूत सुर पुत्र प्रदासपम् अनपत्य कृतम जस्ते शोक व्यपनतीति अपत्य काम एव स मत भवेदि महाराज उन महायशस्वी महर्षि ने जो विद्या मुझे दी थी उसके द्वारा आवाहन करने पर कोई भी देवता आकर देवोपम पुत्र प्रदान करेगा जो आपके संतानहीनता जनित शोक को दूर कर देगा इस प्रकार मुझे संतान प्राप्त होगी और आपकी पुत्र कामना सफल हो जाएगी आवाहया मिकम देव ब्रूही सत्यवता तत्व तो निग्ञा प्रतीक्षा माम विध्यस्मिन कर्मणि स्थित सत्यवानों में श्रेष्ठ नरेश बताइए मैं किस देवता का आवाहन करूं? आप समझ लें मैं आपके संतोषार्थ इस कार्य के लिए तैयार हूं। केवल आपसे आज्ञा मिलने की प्रतीक्षा हूं, प्रतीक्षा में हूँ पांडुवाच्यनुगृृहतोस्मी तम नो धात्री कुल नमो महर्ष ये तस्म ये नो वर स्तव न चाधर्मेण धर्मज्ञे सत्या सत्या पाले तुम प्रजा अद्यवत वरारोहे प्रयत स यथावीति धर्म मावाह्य अशुभे स ही लोकेश पांडवोले भा प्रिय मैं धन्य हूँ तुमने मुझ पर महान अनुग्रह किया तुम्हें मेरे कुल को धारण करने वाली हो उन महर्षि को नमस्कार है जिन्होंने तुम्हें वैसा वर दिया धर्मज्ञे अधर्म से प्रजा का पालन नहीं हो सकता इसलिए वरारोहे तुम आज ही विधि पूर्वक इसके लिए प्रयत्न करो शुभे सबसे पहले धर्म का आवाहन करो क्योंकि वे ही संपूर्ण लोकों में धर्मात्मा हैं अधर्मेड नो धर्म संयुजते कथंचन लोकस्रारोहे धर्मोयमित मनते धार्मिक भवस्यतिना न संशय धर्मेा नस्म्धत्य नेता उपचारा विचारवाहस्वय इस प्रकार करने पर हमारा धर्म कभी किसी तरह अधर्म से संयुक्त नहीं हो सकता बरा रोहे लोग भी उनको साक्षात धर्म का स्वरूप मानता है धर्म से उत्पन्न होने वाला पुत्र कुरवंशियों में सबसे अधिक धर्मात्मा होगा इसमें संशय नहीं है धर्म के द्वारा दिया हुआ जो पुत्र होगा उसका मन अधर्म में नहीं लगेगा अतः स्मित तुम मन और इंद्रियों को संयम में रखकर धर्म को भी सामने रखते हुए उपचार पूजा और अविचार प्रयोग विधि के द्वारा धर्म देवता का आवाहन करो वह सम्पान वाच सा तथोक्ता तथे त्युक्ता तेन भरता बनांगणाम अभिवाद्याभ्यनुता प्रदक्षिणम अवर्त व संपायन जी कहते हैं राजन अपने पति पांडु के योग कहने पर नारियों में श्रेष्ठ कुंती ने तथास्तु कहकर उन्हें प्रणाम किया और आज्ञा लेकर उनकी परिक्रमा की इति श्री महाभारते आदि परमढ़ि संभव परवि कुंती कुन्तरी पुत्रोत्पत्यनु ज्ञाने एक विंशतिकततमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में कुंती को पुत्रोत्पत्ति के लिए आदेश विषयक एक अध्याय पूरा हुआ